शिव शिव पुराण पर अध्याय भगवान के के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन कहते हैं सौनक जो श्रवन कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो वे भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करें संसार तो सागर से पार हो सकता है वंचना अथवा अथवा छल करते हुए अपनी शक्ति के के अनुसार ले जाए और उसे शिवलिंग शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे उसके लिए भक्त भाव से मंडप गोपुर तीर्थ मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव रचाए वस्त्र वस्त्र गंध पुष्प धूप दीप तथा पुआ और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भाति भाति के भक्ष भोजन अन्य नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। छत्र ध्वजा व्यजन चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब समान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाए प्रदक्षिणा नमस्कार तथा यथाशक्ति जप कर आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्तिभाव से संपन्न करे इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव, शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवणादि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिवमूर्ति की पूजा करने मात्र से भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं ऋषियों ने पूछा मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है लिंग में नहीं परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है जी ने कहा तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरुजी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करूँगा एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्मरूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा जा गया है इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं शिव से भिन्न जो दूसरे दूसरे देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं है इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता है